कर्णे स्मार देवा भद्रं पश्येक्ष स्थिरंगेस्तमु शांति अथर्वतीय प्रश्नपन प्रथम प्रश्न के चतुर्दश मंत्र के ऊपर कुछ विचार चल रहा था प्रश्न था कुछ मा प्रजा प्रजा कबल प्रश्नुष्यादी प्रजा है चौरासी लाखिया हैं वो कह रहे थे प्रजापति से उत्पन्न होते हैं है सब प्रजापति माने ब्रह्मा जी जिनको बोलते हैं प्रजापति से उत्पन्न होते है किन्तु साक्षात नहीं है प्रजापति कई परिणाम में आने के बाद अन्न रूप में आ जाता है फिर अन्न के बाद प्रजा उत्पन्न होगी ये बताया ये प्रजापति करके आया था पहले प्रजापति ने संकल्प किया रही और प्राण की माने चंद्र सूर्य और अग्नि और भोग्य तो ऐसा तो वो दो पैदा हो गए उनके ये था कि ये मेरे बहुत सारे प्रजा इनके माध्यम से होगी अच्छा स्वस्थ किया और वो सूर्य चंद्र के माध्यम से संवत्सर बना तो संबरसर रूप में प्रजापति आ गए उसके माध्यम से और मैनों के माध्यम से संबरसर बनता है फिर मैना रूप में आ गए बारह मास में आ गए प्रजापति फिर दिन के हिसाब से मैना बनता है मास बनता है तो दिन में आ गए और दिन रात मिलकर के ओहरात्र होता है अहोरात्र के माध्यम से अन्न पकते हैं धान जब पकते हैं अब अन्न में प्रजापति पहुंच जाते हैं बोला प्रजापति प्रजापति तो तो प्रजा प्रजा प्रजा अन्न ही है तो क्या होगा होगा पुरुष शरीर शरीर में पैदा स्त्री जो प्रश्न था कुछ यहां उत्तर दे दिया अंतिम दिया उसी से यह सारी प्रजाएं उत्पन्न होते हैं ठीक है भाष्य देखें एवं क्रमेण परिणाम इस तरह से प्रजापति ही परिणाम को प्राप्त हो जाते हैं अन्न रूप में आ जाते हैं जब परिणाम परिणाम को प्राप्त होगा जो प्रजापति है वही अन्न है अभी अन्नरूप में आ गया प्रजापति कथम कैसे तो कहा तथा तस्मादी रेतो द्रिवीजन और उस अन्न रूप प्रजापति से वो भी सौका जाकर जब अन्न खाएगा कोई तो अन्नगा रस बनेगा रस के बाद रक्त बनेगा रक्त के बाद मांस बनेगा मांस के बाद में मेद बनेगा चरबी और मेद के बाद में अस्थि अस्थि के बाद मज्जा मज्जा के बाद में पुरुष शरीर में वीर्य स्त्री शरीर में रज ये बनता है वो क्रमश तथा तस्मा था वही रेत तो बीज उसी अन्न से मनुष्यों का जो बीज हैजो बीर है ये उत्पन्न हो जाते हैं तत्प्रजा कारण प्रजा के कारण वही है मनुष्य मात्र नहीं कोई भी प्राणी मात्र के लिए कारण है तस्मात योकता उसे ऋतु काल में स्त्री में सिंचन होने पर ये मनुष्य आदि लक्षण वाले प्रजा उत्पन्न होते है कहा प्रजाते यदि जो पूछा था कुतो हई प्रजा प्रजा दहती ये जो पूछा था कबंदी का कहा से उत्पन्न होते हैं प्रजा पूछा था और ये प्राणियों की सृष्टि कैसे होती है तो इसके बारे में चर्चा होगी आगे प्राणियों की सृष्टि के बाद आगे ये शरीर जब बन जाता है तो शरीर को धारण करने वाले कितने देवता हैं इनमें इसको प्रकाश करने वाले कितने देवता हैं इस शरीर में सबसे बड़ा देवता कौन है ये प्रश्न उठेगा द्वितीय प्रश्न ऐसा आएगा तो प्राण को सर्वश्रेष्ठ घोषित करेंगे अगले दूसरे प्रश्न में अभी तो शरीर की उत्पत्ति के बारे में विचार चल रहा है अब ये प्रकल समाप्त तो होने वाला है तद एवं चंद्रादित्य मिथुनादि क्रमेण तो कैसे क्रम है तो ये प्रजापति पहले चंद्रादित्य रूप मिथुन एक जोड़ा के रूप में आ गए इस क्रम से चले फिर संबत्सव रूप में आ गए संवत्सर से मास रूप अहर में आ गए मास रूप से अहोरात्र रूप में आ गए फिर अन्नादि के रूप में होकर के रेत और रज के माध्यम से प्रजा उत्पन्न करते हैं ये कहा तदेवं चंद्रादित्य मि, चंद्रादित्य मि, मिथुनादि क्रम जो मिथुन माने जोड़े के क्रम से न कहाँ तक आगे गए प्रजापति अहोरात्र तक आगे गए अहोरात्र दिन तक पहुंच गए अहोरात्रांत न अन्ना वहां से क्या हुआ अन्ना अस्त्रिक रेतो द्वारे न अन्न रूप में आ गए अहोरात्र के द्वारा अन्न पका अन्न रूप में आ गए अन्न रूप में आने पर स्त्री शरीर में अस्त्र शोणित रच और पुरुष शरीर में रेत रूप में आ गया कहा अश्रिक तो द्वारे महा प्रजा प्रजाति निर्णय यह निर्णय हो गया यह सारी प्रजाएं उनसे उत्पन्न होती है कहा टिप्पणी दो नंबर की है करते, करते शोणितम माने रज को कहा स्त्री शरीर में शोणित हो जाता है खाया हुआ अन्न का अंतिम परिणाम सातवा परिणाम हो जाता है कहा ठीक थो, है ठीक है रही प्राण संवत्मे पहले तो रही और प्राण रूप में आए हैं प्रजापति फिर उसके बाद संवत्सर रूप में आ गए क्रम है प्रजापति का यहाँ पहुंचने का क्रम यही रहा रही प्राण संवत्सरादि क्रमेणा इत्यादि क्रम से परिणाम में प्रजापति का परिणाम हुआ परिणाम करके ब्रियादि आत्मा व्यवस्थित सं और धान जो आदि रूप में प्रजापति पहुंच गए <laughs> फिर अन्नम प्रजापति जब हो गया तो कहा अन्नम भाई प्रजापति अन्न ही प्रजापति ने इसको बताया एक बतायात्म को जाता प्रजापति वो प्रजापति अन्न रूप में पैदा हो गया क्योंकि प्राणी सृष्टि करने की इच्छा से है प्रजा कामान प्रजापति ऐसे कहा था प्राणियों के सृष्टि चाहते है प्रजापति सृष्टि के आधिकाल की बात है ये शरीर कैसे बनेंगे इसके लिए विचार किया घोर आदि बना लिए अब प्राणी कैसे बनाए जाए शरीर कैसे बनाए जाए उसके बारे में विचार करने से इस तरह से प्रजापति स्वयं आ गए यहां तक कहा कथम इत्यादि प्रश्न आया तो उत्तर दिया था उसी से यह सारा ये बनता है प्राणियों के सृष्टि के कारण रजो उसी प्रजापति के माध्यम से अन्नादि होने के बाद बनता है अन्न रूपत्व भी तस्या चलो अन्न बन गया प्रजापति मान लेते हैं अन्नम प्रजापति कहा फिर भी प्रजा का जनक कैसे बनेगा अन्न से तो कोई प्राणी उत्पन्न होगा दिखा नहीं है कैसे होगा ये प्रश्न आया तो इसके लिए लेकर ततः उसी अन्न के माध्यम से ततः मान तस्मा भाषण तस्मा मान अन्ना उसी अन्न से ही आई अभ रेतो नीजम रेत और बीर् उत्पन्न होता अन्न के माध्यम से जो मनुष्य आदि का बीज है जिससे ये बनता है इत्यादि ठीक है भक्शाननाथ रखा हुआ अन्न से नहीं होगा रजो वीर किससे होगा खाया हुआ अन्न से होगा भक्सीदाननाथ भक्सित अन्न के द्वारा होगा नाथ, नहीं। नहीं एक भक्सदाननाथ तीन नंबर की टिप्पणी नानू भक्षकस्तु नात्यापी सामान्य एक प्रश्न आता है खाया हुआ अन्न से ये बनता है मान क्या बनता है रजो और बीर् बनेगा उससे प्राणी पैदा होना किंतु खाने वाला तो पैदा हुआ ही नहीं कौन खाएगा प्रश्न उठेगा अन्न बनने के बाद कौन खाएगा जिसे आगे जाके प्रजा उत्पत्ति के साधन बनना है रजो बीर बनना है खाने वाला तो है अभी तक पैदा ही नहीं हुआ प्राणी पैदा हुआ है बिना कौन भक्षण करेगा उसको यह ती, ये यहाँ ट्रिप्पणी बोलना चाहते है भक्षक स्तून आद्यापी भक्षक तो अभी तक पैदा हुआ नहीं है खाने वाला अन्न खाने वाला पैदा हुआ ही नहीं है को भक्सित कौ, कौन खाए उसको खाने वाला व्यक्ति तो कौन भख्षे? तो भख्षे? तो कौन खाएगा उसको मनुष्य प्राणी पैदा हुए प्राणी खाएंगे ना अन्न को तो प्राणी पैदा हुआ ही नहीं अभी तो प्राणी पैदा करने के तरीका बताया जा रहा है किन्तु प्राणी पैदा हो तो अन्न खाएंगे अन्न खाने के बाद रजुबीर होगा फिर आगे होंगे किन्तु कौन खाएगा प्राणी की सृष्टि कैसे ये होगा ये कहा भक्षकस्तु भक्षक तो अभी तक मैंने उत्पन्न हुआ नहीं खाने वाला और न खाने वाला को भक्सा ये कौन खाएगा रेतसोही तेल उत्पत्त रेतस वो तेल उत्पत्त रेत के माध्यम से ही वो प्राणी की उत्पत्ति होनी चाहिए और ये रेत के द्वारा प्राणी होंगे और प्राणी से रेत उत्पन्न हो रेत से प्राणी की उत्पत्ति होनी और रेत प्राणी से रेत की उत्पन्न होना तो पहले प्राणी न होकर रेत कैसे बनेगा अन्न खाया हुआ रजो बीर बन गया कैसे बना तो प्राणी की उत्पत्ति कैसे होगी पहले प्राणी हो तब रजो बन सकता है और रजो के बिना प्राणी नहीं बनेंगे प्राणी बने बिना रजोबीरे अन्यश्रेय दोष है इसमें शंका है तस्मादी अनुन्यास रहता से कहा था तो भाषा में रजोबीर तैयार हो तो प्राणी उत्पन्न होंगे तैयार हो, तो होगा अभी प्राणी उत्पन्न हुआ ही नहीं है तो रजुबीर कैसे तैयार होगा जो प्राणी के बीज ये शंका है न जब प्रजापति रेगोख प्रश्न उठाएगी उत्तर दिया जाएगी प्रजापति ही खा लेगा वो तो है ना पहले अन्न को खाएगा प्रजापति उसके बाद में हो जाएगा ये जब प्रजापति थी भक्शि ये भी ठीक नहीं है पूर्वादी शंका उठा रहा है प्रजापति ही को खाएगा ये कहना भी ठीक नहीं क्यों यू ही अंतरेला रेतो मिथन उत्पादय किम अशोक प्रजापति में ऐसे सामर्थ्य है कि बिना कुछ खाए बिना ही ग्रबीज के बिना ही रेत आदि के बिना ही मिथुन जोड़ा पैदा किया उसने कौन चंद्र आदि इत्यादि पैदा किया मानसिक सृष्टि कर ली है तो मानसिक सृष्टि कर सकता है उसको फिर ये जो रेत बीरी की आवश्यकता क्या होगी उसको उसको सृष्टि करने के लिए रेत बीरी की आवश्यकता नहीं यही पूर्ववादि बोल रहा है यही अंतरेणा भी रेत अंतरेणा भी बिना भी रेत के बिना भी बीरे के बिना भी मिथुन उत्पाद उसने तो जिसने उत्पन्न कर दिया जोड़े को क्यों असौता भक्षत किस क्यों सृष्टि के लिए अन्न भक्षण करेगा प्रजापति उसकी भी आवश्यकता नहीं नहीं करे करेत कोई ऐसा करे तो सिद्धांत करते सत्यम ठीक है आपका सोच दिख रहा है।, है नहीं कौन खाएगा जो सत्य शब्द होता है संस्कृत में अर्धस्वीकार में प्रयोग होता है पूर्ण स्वीकार के लिए ओम शब्द होता है आम शब्द होता है अभ्य ऐसा होता है ये सत्य अभ्य है इसका तात्पर्य अर्ध स्वीकार जहाँ अर्ध होता है वहां किंतु लगता है ठीक है आपका कहना किंतु hmm. किंतु किंतु बात नहीं मानी जाती सत्य जातीम सत्यम, सत्यम जो बोलते हैं संस्कृत में होता है पूर्ण स्वीकार के लिए तो ओम शब्द का प्रयोग होगा आम शब्द का प्रयोग होगा अव्यय है सब सत्यम भी अव्यय है अर्धस्वीकार सत्यम कहा सिद्धांत रहे कहते प्रजापति नाव रही प्राण इव जैसे प्रजापति ने एक जोड़ा पैदा किया मानसिक सृष्टि की थी इन्हीं के माध्यम से मेरी सारी प्रजा उत्पन्न होंगे मानसिक सृष्टि थी मैथुन सृष्टि नहीं की वो रई और प्राण मैंने चंद्रादित्य जो पैदा किया है ठीक उसी प्रकार प्रजापति ना एवं रई प्राण मिथुनम ये जैसे रई प्राण एक जोड़ा पैदा किया उसी प्रकार ही मनु शत्रुपा अख्यम अपरम मिथुनम अंतरे उत्पाद्य थे मनु और शत्रु वो भी मानसिक सृष्टि में पैदा कर लेते हैं प्रजापति मनु और शत्रुपा को भी दोनों को तो पैदा कर लेते हैं प्रजापति मानसिक सृष्टि में ले लेते हैं तो वो जो मनु शत्रुपा बनते हैं वो खाते हैं इस अन्नों को प्रजापति रूप में आयु अन्नों को वो खा देंगे वहीं से मैथुन सृष्टि शुरू हो जाती है मनु शत्रुपा के बाद ऐसा समझना ये कहा मनु शत्र अपरम मिथुनम अंतरेण में बिना रेत कई है वो बिना निर्ज गई है वो मानसिक सृष्टि में है जैसे चंद्र सूर्य मानसिक सृष्टि में पैदा किया प्रजापति ने उसी प्रकार ये मनु और सतरुपा को भी वैसे पैदा किया इसलिए उपनिषद में पठित है मनु की सृष्टि मानसिक सृष्टि है प्रजापति के और जब अन्न तैयार हो गया तो ये दो खाएंगे मनु खाएंगे वहां से भी सृष्टि होगी ये जो तो मनुष्य करके मानव और मनुष्य करके हम लोगों को तो माना जाता है हम मनु के संतान है करके नहीं माना जाता है। एक जाति विशेष के लिए प्रयोग होता है मनु के परंपरा की जाति है तो मनु के संतान तो पशु पक्षी सबके सब है क्योंकि हमारे जो पूर्वज है मनोर शत्रु सारे के पशुओं को भी हमारे लिए सबके वही होते हैं प्रारंभिक जो आरंभ हुआ है वो होते हैं वो सबके लिए है इसलिए मनुष्य शब्द बनाया जाता है मानव शब्द बनाया जाता है संस्कृत में मानव भी बोलते हैं मनुष्य भी बोलते हैं तो इसके लिए मनोर जा मनोर जातो ऐसा सूत्र है मनो शब्द से अपत्य अर्थ में प्रत्य संतान अर्थ प्रत्य में प्रत्यय होगा जाति भी होगा माने चौरासी योनि माने जातिया है चौरासी लाख योनिया उनमें से एक जाती है ये जो, दो पैर वाला एक जाति जिसको मानव बोलते हैं अथवा मनुष्य बोलते हैं आय प्रत्यय को तो महान बनेगा और ये यत करेंगे तो सुख का आगम हो जाएगा मनुष्य बन जाएगा जाति को लेकर के है माने संतान अर्थ में नहीं है मनु मनुष्य ऐसा सूत्र है व्याकरण मनोर जात हो आय तो सुख जा ऐसा सूत्र है अच्छा तो या ये कहा मित्रों प्रजापति नाम टिप्पणी में कह रहे थे प्रजापति के द्वारा ही रई प्राण मिथुन जैसे रही प्राण दो की सृष्टि की प्रजापति ने वो कौन सी सृष्टि थी मानसिक सृष्टि थी बिना मैथुनी सृष्टि वह नहीं है ठीक इसी प्रकार मनु शत्रुभारम मिथुन में अंतरेणा दूसरा मिथुन को तैयार कर दिया दूसरा जोड़ा एक बना दिया मानसिक सृष्टि रेतशा अंतरेणा रेतशा बिना ही रेत के बना, बना दिया उत्पादित के पठ्य थे तदेव भव्य भक्ति वही हो जाएंगे मनुषा रूप से सृष्टि है वही ये अन्न के भक्षण करने वाले वो हो वा जाएंगे मनोर श्रुपा न ततस्तु भव्य री प्रजा ग्रहण उसके बाद रजो बीर से पैदा होने वाले मैथुन सृष्टि पैदा शुरू हो जाती ग्रहण करो कहा वस्तुतस्तु तो, आगे वास्तव में बोलना चाहते हैं ये मंत्रों का क्या तात्पर्य होगा ट्रिप्पणी में वस्तु तस्तु तो, प्रजापति सर्वात्मत्व मात्रम अत्र विवक्षते यहाँ पर कहना ये विवक्षा है सब कुछ प्रजापति ही है यहाँ कोई सृष्टि में ऐसा तात्पर्य नहीं है उपनिषदों में सृष्टि में तात्पर्य नहीं सब कुछ एक ही तत्व है परमात्मा ही है प्रजापति यही बदलाव वस्तु तस्तु तो, तो, प्रजापति सर्वात्मत्व मातम अत्र विवक्षते यहाँ पर यही माना प्रश्नोप्र में विवक्षित है प्रजापति सब कुछ है क्योंकि वही बना है अन्न तक आकर के प्राणी तक वही बना है ये बोलना चाहते हैं नैवम क्रम इत्यास ये जो क्रम बताया ये विवक्षित नहीं है जिस क्रम से ऐसा ऐसा बताया इसमें विवक्षा नहीं है सब कुछ जो कुछ है प्रजापति ही है ये समझना क्यों सोने के बना हुआ सब कुछ सोना ही होता है वैसे प्रजापति के बना हुआ जो भी होगा प्रजापति ही है उपादान कारण से कार्य भिन्न नहीं होता निमित्त कारण से तो भिन्न होता है दंड से तो घट भिन्न होता है दंड टूट जाए तो घट फूटेगा नहीं किन्तु तो बिट्टी से घट भिन्न नहीं होता उपादान कारण से कार्य भिन्न नहीं होता है। अच्छा ठीक है भाई शोणित श्यापी उपलक्षण तुल्य खाली मनुष्य प्राणी के केवल धीर्य मात्र से संतान पैदा नहीं होना भी उपलक्षित है तो निर्विजम कहा था वो है है का भी है, रज का भी है दोनों मिलकर ही होते हैं है कहा स्वणित समान है चार और पांच की टिप्पणी शोणित से नारी भी जैसे नारी के बीच जो रज होता है वो भी चाहिए तुल्य बने अन्न जत्व प्रजा तो रजो बीरो साधारण अन्न जन्यत्व भी दोनों में बराबर है रजवीरी में दोनों में बराबर है प्रजा जनक तो धर्म भी दोनों में बराबर है दोनों से ही होगा एक से नहीं होगा ये दोनों को लेना अच्छा ये तो हो गया आगे मंत्र है तदे हई तद प्रजापति व्रतम चरंती मिथुनम उत्पादयते ब्रह्मलोको तपो ब्रह्मचर्य सक्यम प्रतिष्ठ वै तजापतिदरती ब्रह्मलोको मुत्दय्रह्मलोको तपो ब्रह्मचर्य अग्निहोत्रादि करने का कहा था गृहस्थ आश्रम के लिए और दिवा मैथुन का निषेध किया था पूर्व में गृहस्थ के लिए ग्री गृह संबंधी बातें है ये तो ग... तो दिवा मैथुन का निषेध आदि रात्रि मैथुन को ब्रह्मचर्य बताया था वो भी ऋतुकाल में रजस्वला अवस्था में बाकी में नहीं एक जो प्रजापति व्रत है प्रथम चरण जो प्रजापति का व्रत है इसको आचरण करते हैं जो लोग मिथुनम उत्पादन घर में माने संतान पैदा होंगे जोड़ा संतान पैदा होंगे लड़का लड़की दो मानी जो प्राणियों की ऐसी स्थिति प्रजापति की परंपरा ऐसी है कहीं भी तो कन्याय ज्यादा हो रही है शादी नहीं हो रही ऐसा बात ऐसी बात नहीं है नहीं लड़के ज्यादा हो रहा है ऐसा भी नहीं ठीक ठीक हो जाता है कहीं चार कन्या पैदा हो गई तो कहीं चार लड़के पैदा हो जाते हैं क्या उनके ये लीला है बराबर है सब बराबर में कहीं तो बराबर ही पैदा होते हैं एक जितने लड़के उतने लड़की उनके किसी में तो ऐसे देखे गए किन्तु कहीं कहीं कन्या ज्यादा देखती है तो लड़का पुत्र कम होगा पुत्री ज्यादा होगा दूसरी तरफ पुत्र पुत्र ज्यादा हो जाएंगे तो पुत्री कम हो जाएंगे बराबर प्रजापति व्रत ऐसा है तो मित्र न उत्पाद है इसका परिणाम होगा ये तो दृष्ट फल है कि जोड़ा संतान पैदा करें खाली पुत्र पुत्र नहीं खाली पुत्री पुत्री भी नहीं पुत्र पुत्री रूप सभी आगे सृष्टि का क्रम चलना है दोनों की आवश्यकता है दोनों उत्पन्न करते हैं कहा तेसाम एवं यशो ब्रह्मलोक उन्हीं के लिए ब्रह्मलोक दृष्टफल तो होगा संतान उत्पन्न होना प्रजापति ब्रत को आचरण करने वाले के लिए अदृष्ट फल क्या होगा ब्रह्मलोक होगा ब्रह्मलोक माने ये जो स्वर्ग स्वर्गलोक ये वाला ब्रह्मलोक है वहां तेम एवं ब्रह्मलोक है माने चंद्रलोक ये ऐसा तपो ब्रह्मचर्य जन्म तप है इंद्रिय समय भी तप करते हो और ब्रह्मचर्य दिवा मैथुन का निषेध जो ग्रस्त लोग रहते हो येशु सुसत्यम प्रतिष्ठित जिसमें कुटिलता नहीं सत्य है सत्य भाषण जिसमें प्रतिष्ठित आश्रित है उनके लिए ब्रह्मलोक होता है कौन स्वर्गलोक स्वर्गलोक संबंधी चर्चा है टिप्पणी तदेह सम्प्रति विधानय विद्याणी ब्रह्मचर्यादि ने फलोक्त अस्त होती है अब यहाँ पर विधान करना है कुछ फल का विधान करना है जो प्रजापति का व्रत का आचरण करते हैं उनको दृष्टफल भी बताना है अध्रष्टफल भी बताना है धृष्टफल तो घर में संतान होंगे और अदृष्ट फल स्वर्ग मिलेगा उनको जिसमें तप हो ब्रह्मचर्य हो सत्य भाषण हो उनको ब्रह्मचर्यादि फल होती ब्रह्मचर्य आदि ब्रह्मचर्यादि प्रशंसा करते हैं फल के कारण से फल क्या है चंद्रलोक मिलना ब्रह्मलोक मिलना है उसके द्वारा ब्रह्मचर्यादि तीन साधन का प्रशंसा करते हैं तीन साधन क्या क्या है तप है ब्रह्मचर्य है और सत्य भाषण जिस है जिसके लिए प्रशंसा करते हैं इत्यादि फल उगत मैंने फलांतर उत्या अन्य फल कथन करके एक फल तो दृष्ट फल है प्रजा उत्पन्न होना और दूसरा फल होगा ये स्वर्गो की प्राप्ति होनी ये कहा भाष्य में तत्माने तत्र तत्श कर तो तत तद ही हत शब्द कर तत तत्र उस विषय में एवं सती इस प्रकार होने पर कहा एवं सती मैंने अस्त्रिक्षोणितम ये जो अस्त्रिक शब्द का अर्थ होता है टिप्पणी तो, एवं सती प्रजापते रक्षित मिथुनादि सृष्टि प्रजापति जो तो अपना स्वरूपी है प्रजापति स्वयं है उसका अपना ब्रह्मचर्य की रक्षा करते हुए हु, क्या करे मिथुनादि सृष्टित्व सति मिथुनादि प्रजा की सृष्टि करने पर हो जाना ये कहा एवं सती इत्यादि एवं सदी एक गृहस्थ जो गृहस्थ लोग है ये प्रसंग जो चल रहा है शरीर की उत्पत्ति के बारे में शरीर की उत्पत्ति ग्रस्थ आश्रम में होना है बाकी आश्रम तीनों आश्रम में शरीर की उत्पत्ति नहीं होगी ना ब्रह्मचर्य न संयास आश्रम में है नस्थम है इसलिए ये गृहस्थ आश्रम की चर्चा है जहां शरीर उत्पत्ति के वर्णन आता है गृहस्थ आश्रम की चर्चा है ये समझना एक गृहस्था हवाई प्रसिद्धि अर्थ में इत प्रसिद्ध प्रसिद्ध स्मरणार्थो जो कासिद्धि है ये इसकी याद दिलाने के लिए जो निपात है, है ही संतान उत्पादन की इच्छा से पत्नी के साथ गमन करना ये प्रजापति व्रत है क्योंकि वो प्रजा चाहते हैं सृष्टि तत्प्रजा काम वो भाई प्रजापति वहां से आरंभ किया था ये प्रजा काम है सृष्टि के शुरू के बात है प्रजा चाहते हैं प्राणी चाहते हैं भुवन की सृष्टि हो गई है अब रहने वाला व्यक्ति नहीं है सृष्टि तो करना चाहते हैं तो उन्होंने सृष्टि के साधन रूप में चंद्र सूर्य को पहले पैदा किया मानसिक सृष्टि की इधर सृष्टि कर दी यहां से आरंभ हुआ प्रसंग आए ये ग्रस्ता है निपात तत्प्रजापतिर प्रथम ऋतु भार्य आगमन चरंती जो ऋतु में मान रजस्वला होने पर ये आगमन करते हैं जो लोग दृष्ट तेसा दृष्ट फल क्या है कि दो संतान पैदा हो जाए गुण आगमन तो पांच की टिप्पणी है ना चार, चार। प्रजापति ना ही प्रजोत्पत्ति कामे ना भी सता ना आत्मनो ब्रह्मचरम उत्सृष्टम कहते प्रजापति प्रजा काम है प्रजा चाहते हैं फिर भी अपने ब्रह्मचर्य को पालन करके रखा उन्होंने मानसिक सृष्टि करके उसके माध्यम से करते गए सृष्टि स्वयं के ब्रह्मचर्य पार्ट करके बैठे एक आते हैं टिप्पणी कार हि प्रजोत्पत्ति काम है ना प्रजा की उत्पत्ति चाहते हैं प्रजापति फिर भी ऐसे होते हुए भी ना न आत्म ब्रह्मचर्य उत्सृष्टम अपना जो ब्रह्मचर्य को उत्सृष्ट नहीं किया नष्ट नहीं किया ब्रह्मचर्य तस् व्रतम वही व्रत है उसका ब्रह्मचर्य व्रत है तत् अद्वित गृहस्थान आज के गृहस्थों के लिए कैसा होगा फिर वो तो मानसिक सृष्टि वाले थे कद्यत आज ग्रेस्टारं में ऋतु रा, रात्रो भारी आगमन ब्रह्मचारी जो आज के गृहस्तों के लिए ऋतु काल में रजस्वला होने पर संतान उत्पादन की इच्छा से रात्रि में भारी आगमन करना ब्रह्मचर्य माना जाता है दिन में नहीं एक तदय रात्र जयंती इत्यादि पहले कहा था ह्रह्मचर्य तत्त इत्यादि कहा था इति चष्टे प्रजापति व्रतम ऋतु इत्यादि आगे कहते प्रश्न क्या हो फाल, फाल क्या होगा होगा उनको फल फल दृष्ट कहा कि कहात्रम दुहितरम से उत्पाद थे वो लड़ पुत्र और पुत्री दो पैदा करते हैं यानी वंश परंपरा चलती रहे ऐसा दो पैदा करते हैं कहा सबके होते हैं चिड़िया के भी होते हैं पशु के भी होते सबके होते हैं यह हैं। ते मिथुन माने पुत्र मिथुन माने पुत्र दो पुत्र है दुहितर माने कन्या लड़की है दोनों के दो पुत्री है दोनों उत्पाद उत्पन्न करते हैं कहा एक नंबर टिप्पणी कर न तो क्लिब मित नपुंसक पैदा नहीं होंगे उनके प्रजापति ग्रत करने वालों के यहाँ नपुंसक की पैदा नहीं होगी ये जड़ा जो बोलते है न, वो पैदा नहीं होंगे अच्छा अदृष्टांश फलम यह तो दृष्टाफल हो गया संतान चलते रहेंगे उनके और अदृष्ट फल क्या होगा तो कहा फल हम इष्टापूर्त तत्व जो इष्ट कर्म तत्त कर्म पूर्त कर्म करके बैठे अग्निहोत्रादि करोगों का तेसा में ऐसा चंद, चंद्रमस ब्रह्मलोक का। जो चांद्रमश ब्रम्हलोक है स्वर्गलोक भी ब्रह्मलोक उनके लिए आ, क्यों अग्निहोत्रादि कर्म करने वाले उत्तराणुण्ड मार्ग से जाएंगे या दक्षिणा मार्ग से जाना स्वर्गलोक है ये ब्रह्मलोक है पित्रियाण लक्षण जो पित्रियाण दक्षिणा स्वरूप ब्रह्मलोक को मिलता है नातक उन्हीं को मिलेगा इस स्वर्गलोक किसको मिलेगा जिनमें तप हो स्नातक व्रत आदि हो स्नातक उसको बोलते हैं गुरुकुल में जाकर के पूर्व पढ़ाई कर ली उसके बाद में जो गृहस्थाश्रम में आता हो पढ़ाई करने के बाद उसको स्नातक बोलते हैं उसको hmm. स्नातक बोलते हैं जो ब्रह्मचारी दो प्रकार के ब्रह्मचारी हुआ करते थे पहले गुरुकुल में पढ़ने गए पूरे सांगोपांग पांग बेद सारा पढ़ लिया जितने साल लगा होगा उनमें से अभी एक गृहताश्रम में प्रवेश करना चाहता है और एक गुरुकुल में ही जीवन काटना चाहता है दो हो जाते हैं तो गृहस्ताश्रम में आने वालों का समावर्तन संस्कार कर दिया जाता है उपनयन संस्कार के बाद वेदारंभ संस्कार होता है बेदारम्भ संस्कार के बाद समावर्तन संस्कार आता है जो गृहस्ताश्रम में जाना चाहता है उसका समावर्तन संस्कार कर दिया जाता है गुरुकुल तो गृहस्थाश्रम में जाएगा उसको उपकुर्माण ब्रह्मचारी बोलते थे माने पढ़ाई तक के लिए गुरुकुल में है बाद में गृहस्थाश्रम में जाएगा गृहस्थ बनेगा उसको उपकुर्माण ब्रह्मचारी बोलते थे और जो समापर्तन संस्कार करवाना ही नहीं चाहता गृहस्थाश्रम में जाना नहीं चाहता गुरुकुल में ही जीवन काटना चाहता है उसको नैष्ठिक ब्रह्मचारी संज्ञा देते थे दो ब्रह्मचारियों आज भी हमारे सात अखाड़ों में एक अग्नि अखाड़ा करके है जो का ही ही अखाड़ा है और भी भी अधिकारी होंगे भी होंगे हो तो अखाड़े वाली की चर्चा कर सात अखाड़े संन्यासी परंपरा तो अग्नि अखाड़ा जो है वो ब्रह्मचारियों का ही गति है वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी उन, उनके चलता ऐसा है तो ये जिन्होंने ऐसा काम किया स्नातक व्रत ये तब किया था स्नातक व्रत क्या होता है तो दो नंबर टिप्पणी में कहा स्नातक ब्रह्मचारी के साधन के द्वारा पूरी हो गई कृत समावर्तन स्नान समावर्तन स्नान कर लिया जिसने शास्त्र पढ़ लिया और गृहस्ताश्र में जाने के लिए स्नान कर लिया अवभ स्नान बोलते थे समावर्तन स्नान कृत समावर्तन स्नान स्नान हो गया और में आ गया, गया। वही है स्नातक उसी को स्नातक कहते हैं संस्कृत में तत्कर्तव्यतया स्मृति आदि उसके लिए कर्तव्य है स्नातक व्यक्ति होगा उसके लिए कुछ कर्तव्य स्मृति आदि में बताया है कि क्या क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहे स्नातक को गृहस्थाश्रम में आया है पढ़ाई पूरी करके आया है गृहस्थ आश्रम में उसके लिए कुछ स्मृति में बताया है क्या बताया न क्षेत्र आदित्यम स्ना चना नोपसृष्टम न बारिष्ठम न मध्यम न ऐसा कहीं स्मृति में है उक्ते हुए आदित्य को न देखे तो स्नातक व्रत जिसने लिया होगा उनके लिए ये नियम है न ये क्षेत्र उद्यंतम आदित्यम जो तो उगता हुआ आदित्य निकलता हुआ सुबह के समय में उगता हुआ जो सूर्य है उसको न देखे और आगे है नास्तम यादना अस्त काल के सूर्य को भी न देखे स्नातकों के लिए प्रत है और नोपसृष्टम जब ग्रहण आदि लगे हुए हम सूर्य को घेर रखे हों उस काल में भी सूर्य को न देखे नोपसृष्टम न बारिशतम जल में जो प्रतिबिंब पड़ता है सूर्य उसको भी न देखे स्नातकों के लिए है बारिश था सूर्य को भी न देखे न मध्यम न और मध्यान्ह का सूर्य को भी न देखे ये जो स्नातक के लिए प्रत है ऐसे प्रत है ऐसा कहा यहां दिया है मनुस्मृति का श्लोक है आगे पीछे करके दिया हुआ है न्यक्ष आदित्यम इत्य महादी ने इत्यर्थ इत्यादि स्मृति है ये आदित्य प्रति नास्तम या तम यादाचना आदित्यम के आगे लगा देना यादना यां, उगते हुए को भी न देखे अस्तकाल को भी न देखे और लोपसृष्टम ग्रहण से ग्रसित हो उपसृष्ट काल बोलते हैं उसको उस काल में भी सूर्य दर्शन न करे स्नातकों के लिए व्रत है न बारिस्तम जल पे हो सूर्य मान्य प्रतिबंध पर हो उसको न देखिए न मध्यम नवशोगतम आकाश के बीच में मध्यान्हीन सूर्य को भी न देखिए यदि मनुवाक्य शेष है ये मनुवाक्य मनुस्मृति का श्लोक है मिलकर के मनु जी ने कहा है टिप्पणी का ने बता दिया अच्छा आगे भाष्य में कहते हैं और उनके लिए ब्रह्मचर्य गृहस्ताश्रमी के लिए संतान उत्पत्ति के दृष्टि से रात्रि में ऋतु काल में धारियागमन ब्रह्मचर्य कहलाता जाता है ये, ये ब्रह्मचर्य ऋतु अन्यत्र मैथुन असमाचरण ऋतु काल को छोड़कर के अन्य काल में मैथुन का आचरण नहीं करना ये उनके लिए ब्रह्मचर्य माना जाता है गृहस्थ के लिए ये तीन नंबर टिप्पणी ऋतौ अन्यत्र अत्र अन्यत्र ऋतो अन्यत्रुक्त पाठ अन्यत्र के स्थान पर अन्यत्र तो होता तो अच्छा होता माने माना तो होता ऋतु से अन्यत्र ऐसा अर्थ तो होता तो अच्छा होता रितो ये कहा सप्तमी प्रतिरूपक अव्यय एवं ऋतु ये ऋतो अथवा अव्य हो सकता है सप्तमी का प्रतिरूपक अव्यय हो सकता है रजो दर्शन उपलक्षिता मैथो न राजा दर्शन उपलक्षित होने के कारण से मैथुन के से रितो अन्य ऋतो तो ऋतु का अर्थ अन्य ऋतु काले पंचमी अर्था रितो का ये ऋतौ का अर्थ होगा ऋतु से भिन्न काल में मैथुनाकरण न करे यह अर्थ आएगा सप्तमी पंचमी अर्थ में, में सप्तमी बांध सकते हैं इत्यादि बता दें आगे कहते हैं ये सोचा सत्यम भाषण जिनमें सत्य भाषण अंद्रत वर्धनम झूठ न बोलता हो कभी भी उन्हीं के लिए स्वर्गलोक मिलेगा झूठ बोलने वाले को नरम मिलेगा ये सूचा सत्यम अंधनम अंधित को माने मिथ्या वाणी भाषण को छोड़ रखा है मिथ्या कभी नहीं बोलता ऐसा जो जो लोग है ऐसे बोलने वाले लोग है प्रतिष्ठितम अव्यविचारिक या वर्तते अव्यविचारिक रूप से बोला सत्य कभी कभी तो सभी बोलते है भूख लगी हो तो भूख लगी बोलते हैं सत्य बोलते हैं ऐसे सत्य काम नहीं चलेगा होना चाहिए सत्य ने कभी कभी कभी बोल दे नहीं कितने भी कठिनाई आ जाए सत्य को न छोड़े लोगों को स्वर्गलोक है ऐसा कहा नित्य नित्य रहता हो इत्यादि ठीक है प्रजापति व्रत आचरण मात्रा नोकम प्राप्य थे प्रजापति व्रत के आचरण मात्र से संतान पैदा करना रात्रि में ऋतु काल में भारियागमन करना संतान पैदा करना प्रजापति व्रत है इतने मात्र से तो स्वर्ग तो नहीं मिलेगा ना ये तो ये लौकिक फल होगा यही कहा प्रजापति व्रता आचरण मात्र न प्रजापति के व्रत के आचरण मात्र से नदृष्टम फल हम चंद्रलोक प्राप्त थे अदृष्ट फल जो है स्वर्गलोक है चंद्रलोक वो प्राप्त नहीं हो सकता मूर्खाराम भी संतान पैदा करना तो मूर्खों प्रसंग है वो भी कर ही लेते हैं प्रजापति व्रत कर रहे हैं वो तो फिर स्वर्गलोक तो मिले नहीं उसके लिए पीछे साधन भी चाहिए तो क्या चाहिए तो मंत्र में कहा था उन्हीं के लिए ब्रह्मलोक होगा यशाम तपो ब्रह्मचर्य ये सुत्यम प्रतिष्ठित तीन साधन विशेष हो तप हो ब्रह्मचर्य हो और सत्य भाषण हो उनको मिलेगा ये कहा तो इसी को कहा था इष्टापूर्ता आदि कर्मकारी होना चाहिए मात्र से संतान पैदा करने मात्र से स्वर्ग नहीं मिलने वाला में जाने वालों को समझना इष्टापूर्ता आदि करना चाहिए इष्ट कर्म पूर्त कर्म दत्त कर्म अपनी शक्ति का अनुसार ये तीनों कर्म करना चाहिए गृहस्थाश्रम के कर्म है इष्ट पूर्त दत्त ये करना चाहिए बाकी इंद्रिय निग्रह रूप तब भी चाहिए ब्रह्मचर्य भी चाहिए ब्रह्मचर्य माने दिवस ये दिवागमन नहीं करना स्त्री प्रसंग नहीं करना रात्रि में ऋतु काल में करना इत्यादि और सत्य भाषण होना ये सब होगा तो स्वर्ग मिलेगा ये ठीक है कहते हैं चंद्रमसोल ब्रह्मलोक अपर ब्रम्हण या चांद्रमश ब्रह्मलोक बोला है तेसा में भी ऐसा ब्रह्मलोक कहा था ब्रह्म लोकवाने चांद्रलोक रूपी ब्रह्मलोक उनको मिलना है ब्रह्मलोक इते अपर ब्रह्म प्रजापति और वो भी क्या है क्यों उसको ब्रह्मलोक क्यों कहा वो ब्रह्मा का अंश है इसलिए उसको ब्रह्मलोक बोल दिया स्वर्ग को क्या है जो प्रजापति एक था उसने जो तो दो जोड़ा पैदा किया क्या क्या पैदा किया था चंद्र सूर्य दो पैदा किया था तो उसमें से एक अंश चंद्र है इसलिए चंद्रलोक भी प्रजापति जो अपर ब्रह्म प्रजापति हिरनगर जिसको बोलते हैं प्रजापति बोलते हैं अपर ब्रह्म बोलते हैं उसी के एक अंश है दो अंशों में एक अंश है वो एक अंश तो सूर्य कोटि में है प्राण कोटि में है और एक अंश कोटि में है स्वर्गलोक है इसलिए यहां इसको ब्रह्मलोक कहा गया एक अंश यही कह रहे हैं ठीक है चांद्र वो ब्रह्मलोक इति अपर ब्रह्म जो अपर ब्रह्म है हिरण्य नगर जिसको प्रजापति शब्द से कहा जा रहा था अपर ब्रह्म का पर ब्रह्म अपर ब्रह्म का प्रजापति अंशत्वा अपर स्वर्गलोक में उसका अंश है रई और प्राण दो की उत्पत्ति की करके कहा था स्वर्गलोक भी सप्ति में है इसलिए रही रूप से चंद्र से रही रूप से चंद्र है ब्रह्मलोक तो मित्र दे इसलिए उसको ब्रह्मलोक शब्द से कह दिया गौण प्रयोग है आगे टीका में कहते हैं इष्टादि कार्य तपा आदि कम अपनी चंद्र लोक प्राप्ति अर्थ में अपेक्षिता जो इष्टादि कर्म कर रहे हैं गृहस्थाश्रम मैंने खाली विवाह करना संतान पैदा करना ये गृहस्थ आश्रम नहीं एक तो मनुस्मृति में कहा हुआ तीन कर्म उनके लिए अनिवार्य है अग्निहोत्रम तपस्तम चाहुपाल आतिथ्य कर्म होता है अन्न प्रदान महारा पुर्तयर्म भी करना होगा हो हो और शरणागत संूता चान दत्त भी ये भी करना होगा गृहस्थ आश्रम के कर्म है इतने मात्र से भी स्वर्ग नहीं मिलेगा और ये भी लग चढ़ होगा क्या तप होना पड़ेगा ब्रह्मचर्य होना पड़ेगा सत्य भाषण भी होना पड़ेगा विशेष विधान है यहां तभी स्वर्ग हो सकता है ये कहा इष्टाधिकारी नाम तपाधिकम भी चार लोगों में अपेक्षित जो है गृहस्थ आश्रम में सदगृहस्त जिनको बताया जा रहा है उनको ये तीन साधन और है तप है ब्रह्मचर्य है सत्य भाषण भी है तभी स्वर्ग लोग मिलेगा नहीं तो स्वर्ग नहीं मिलने वाला ये कहा ये शाम इत्यादि कहा था ये साम तब स्नातक व्रत आदि नहीं तब माने स्नातक व्रत माने भेद पड़ा हुआ होना चाहिए हाँ और समावर्तम संस्कार करके गृहस्थ आस्था में प्रवेश हुआ होना चाहिए यह स्नातक व्रत होता है इत्यादि अच्छा आगे मंत्र है ेशासो बिर ब्रह्मलोको महेश अंद्रतम न माया चेतीजो ब्रह्मलोको लोक हो न माया चेती अब उनके लिए कहते हैं ये गृहस्थ आश्रम की चर्चा हो गई अब अन्य आश्रमियों के लिए मैं ज्ञान नहीं हुआ है चाहे ब्रह्मचारी होगा चाहे वाहन होगा चाहे सन्यासी आश्रम धर्म का पालन करके रहने वाले सन्यासी होंगे उनके लिए वो ब्रह्मलोक है वो ब्रह्मलोक उत्तरायण मार्ग वाला ब्रह्मलोक तो नहीं कौन विजो ब्रह्मलोक जो रजो रहित पाप मन, पाप से रहित जो ब्रह्मलोक है निष्पाप ब्रमलोक है वो उनके लिए होगा किन के लिए नए शुचिम अंधतम नयाज ये तीन चीजें जिसमें तीन चीजें जिम्मे नहीं होगी अन्य आश्रम में ये तीनों चीज संभव है गृहस्थ आश्रम में संभव नहीं है तीनों होंगे न येसु जिम्हम जिम्मा माने कुटिलता वक्र व्यवहार करना टेढ़ा व्यवहार करना ये जिम्मा होता है माने गृहस्थ आश्रम में कभी ना कभी कुटिल व्यवहार होगा ही होगा अन्य आश्रम ही बच सकते हैं ब्रह्मचारी भिक्षा मांगे जीवन यापन करने वाला है सन्यासी भी वैसा ही है बान भी वैसा ही है तीनों आश्रमों को पोषण करने वाला गृहस्थ आश्रम होता है तो ये उनके लिए वो परम लोग होगा कौन जिनमें धीरज है माने पाप रहित निष्पाप हम लोग है किनको है ये न जिम्म कुटिलता नहीं है जिन्हे उन लोगों के लिए और कुटिलम अंधतम न अंधतम अंधित भी नहीं झूठ भी नहीं बोलते हैं गिरस्ता आश्रम में तो कभी ना कभी झूठ बोलना होता है गिरस्तः आश्रम में तो कोई भी आते हैं बगर लोग आते हैं महाराज झूठ बोले में काम नहीं चलता तो हम लोग झूठ बोले बिना काम चला सकते हैं हमको क्या करना है टुकड़ा मांग के खाना है उसके झूठ बोलने की जरूरत नहीं है करना चाहे तो निभा सकते हैं तीनों आसन में निभा सकता है ब्रह्मचारी निभा सकता है सन्यासी बाढ़ प्रस्तम अंधतम झूठ मिथ्यावास नहीं और माया मैने भीतर कुछ बाहर कुछ को माया बोलते हैं भीतर कुछ है बाहर कुछ है भीतर में कुछ सोचा कुछ और है और बोलेगा कुछ और क्रिया भी कुछ और इसी को माया तो ये ये तीनों चीजें जिनमें नहीं है जिसमें कुटिल बना भी नहीं है और सत्य भाषण है बने, मिथ्या भाषण नहीं है और माया प्रवंचना भी नहीं है मैने भीतर कुछ बाहर कुछ ही भी नहीं है उन्हीं के लिए वो प्रमलो मिलेगा तीनों आश्रम होंगे अन्य आश्रम होंगे जो ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचारी आश्रम के होंगे या बानप्रस्थ आश्रम के होंगे या सन्यास आश्रम के बने परमुश तो, तो ज्ञानी सन्यासी कहलाएगा वो अलग बात है कुटीचका जो आदि सन्यास होंगे आश्रम धर्म के पालन करके बैठे हैं ज्ञान नहीं है ऐसे सन्यासी को तो ब्रह्मलोक लोक मिल है ठीक है बोलिए अगर ये इन तीनों को अपनाया हो तो कुटिल हो थ्या भाषण न हो और भीतर कुछ बाहर कुछ ऐसा न हो तब कहा भाष्य में यश तो पुनर् आदित्य उपलक्ष्य दूसरे मार्ग बदलाना है क्योंकि चंद्र मार्ग और आदित्य मार्ग दक्षिणायण उत्तरायण दक्षिण वालों की स्थिति हो गई गिरस्थ आश्रम की चर्चा हो गई अब दूसरे लोग हैं तीन आश्रम और हैं ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी लोग हैं ब्रह्मचर्य आश्रम है बानप्रस्थ आश्रम है संन्यास आश्रम है यस्तु पुनर आदित्य उपलक्षित है आदित्य के द्वारा उपलक्षित मार्ग है उत्तरायण मार्ग। में उत्तरायण प्राणात्म भाव जो प्रजापति के पहले संतान में कौन है प्राण रूप में है जो आदित्य उत्तरायण भारत बीराजा शुद्ध है शुद्ध हो न चंद्रवत चंद्रलोक ब्रह्मलोकवत रज सुध वृत्ति और क्षय को प्राप्त नहीं होता ये जो चंद्रलोक है सूर्य शुर्व, स्वर्गलोक वो तो वृद्धि और क्षय को प्राप्त होता रहता है वृद्धि क्षय नहीं है असौ वो, वो जो, जो लोग विरजा लो किसको मिलेगा उत्तरायण के द्वारा उपलक्षित जो ब्रह्मलोक किसको मिलेगा तेसाम उनको किनको ये तीनों चीजें जिनमें नहीं होगी एक तेसाम ते यदि थे उनके लिए करके कहा जाता है यथा गृहस्थानाम जैसे गृहस्थों में क्या होता है जिम्मा जरूर होता है कहीं ना कहीं जिम्मा रहेगा कुटिलपना रहेगा ये कहना चाहते हैं यथागृह की जैसा हो सकता है वो जिनमें नहीं है, है। समव्यवहार प्रयोजन वहां पर अनेक प्रकार के व्यवहार करना पड़ता है उनको विरुद्ध व्यवहार करना पड़ता है होते हुए भी नहीं बोलना पड़ता है झूठ बोलना पड़ता है सबको देकर साध्य भी नहीं है ऐसी स्थिति आ जाती है तो अनेक प्रकार के जो विरुद्ध व्यवहार का प्रयोजन होता है जैसे गृहस्थों में होता है इसको कहते हैं जिम्मा कौटिल्यम कुटिलपना क्योंकि अब अनेक प्रकार के व्यवहार करना उन्होंने तो उनमें ये पना होता है और बकर भाव, उसी कार्य बक्रभा टेढ़ा पाना करना व्यवहार ऐसे जैसे गृहस्त में अनिवार्य है कभी ना कभी उसको करना पड़ेगा काम स्थिति है अवश्य भाभी है वो कहीं ना कहीं होगा व्यवहार में कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति आ जाएगी ये कहा तथा जी ये नेश कुटिलपना नहीं है कहां ये तीन आश्रम में नहीं हो सकते हैं अगर बचना चाहेगा तो बस सकते हैं तीन आश्रम ब्रह्मचारी आश्रम वाले भानप्रस्थ वाले संन्यास वाले बस सकते हैं क्यों इन्होंने तो सबको इनको सब कुछ है नहीं अभी ये तो मांगे खाना है भिक्षाक्ष के द्वारा खाना है चाहे कच्चा लाए चाहे पक्का लाए ब्रह्मचारी लोग पक्का तो पहले करते ही नहीं थे कच्चा वाला लाते थे अपने कहीं नदी किनारे कहीं लकड़ी लाए पानी लाए बनाए खाए बैठे वजन करें ये चलता था सबका पठन बाधन जो भी करना अपने करते थे <coughs> तो अन्य आश्रमों के ये कपट व्यवहार करने की आवश्यकता नहीं है वहां अनिवार्य है जैसे गृहस्थों में है बागी में नहीं अनिवार्य नहीं और आप विषय लोलूप होकर करके करने जाते हैं तो फिर आपको अपने पतन होने की रास्ता लेते हैं अच्छी बात है यथाच गृहस्तानी क्रीडा नर्मा निमित्तम अंधेतम अवर दिन कहते हैं। देखो गृहस्तों में एक और होता है खेल खेल आदि में झूठ बोला जाता है हारने पर भी जीता हुआ बोल देता है खेलते हैं नर्मा आदि नर्मा मैंने हसी मजाक चलता है कभी मजाक चलता है आपस में तो वह झूठ बोल दिया जाता है कहते शादी में तो झूठ बोले बिना शादी नहीं होती बोलते हैं लड़का काला है कहते हैं गोरा है करके बोल देंगे ये सब चलता है उनका उनके व्यवहार है बोलना पड़ेगा तो जैसे गृहस्थों में क्रीड़ा नर्वादि निमित्तम अंधम अवर्जनम अवर्जनीय है अवश्यम भावीय वह माने क्रीडा निमित खेलते समय का झूठ होता ही है मजाक मजाक में और कभी हसी मजाक में होता है, है? इसलिए तो अर्जुन क्षमा मांग रहे मिला करके सखेति मत्वा प्रसम यदुक्तम हे कृष्ण हे यादव हे सखेती इत्यादि क्षमा मांगते मैंने साथ ही समझ करके नजा ने क्या, क्या क्या बोल दिया आपको आज पता लगा आप तो विराट रूप परमात्मा हैं मेरे को क्षमा कर दें ऐसा अर्जुन का शब्द है वहां तो जैसे वहां अवर्जनीय है ये माया न तथा ये सुतत् ऐसा भी नहीं है जिनमें ये भी भी नहीं है जिनमें नहीं है मैंने तीन आश्रम में नहीं हो सकता है अगर पालन करना चाहे तो तथा माया उसी प्रकार माया गृह में अनिवार्य है कहीं ना कहीं भीतर बाहर करना ही पड़ेगा उनको स्थिति आएगी तथा माया गृहस्थानशु विद्यति जैसे गृहस्थों में भीतर कुछ बाहर कुछ व्यवहार करना पड़ता है व्यवहार में स्थिति आ जाती है क्योंकि व्यवहार का आश्रम है तो व्यवहार आश्रम वाला है बाकी तीन आश्रम कोई व्यवहार वाले तो है नहीं, ये तो केवल निवृत्ति मार्ग का है ब्रह्मचर्य आश्रम केवल पढ़ाई के लिए है भिक्षा मांग लाना पड़ना, आज भी एक ऐसी स्थान है महाराष्ट्र में आलंदी नाम का जगह है जहां पर गुरुकुल पुरानी परंपरा से भी सबका है ब्रह्मचारी लोग रोज जाते हैं गाँव में भिक्षा मांग लाते हैं और फिर पकाकर कहते हैं आलमी में होता है बाकी बान प्रस्तुत तो जंगल में पड़ा हुआ है हाँ। और सन्यासी निवृत्त होकर के छोड़ के चला हुआ है लोकेशणा वित्तीषणा पुत्रेश छोड़ा हुआ है तो उनमें ये माया भी नहीं है माया नाम माया क्या है अच्छा तथा माया मानी गृहस्थानाम इवा नये शुभ जैसे गृहस्थों में माया होती है वैसे अन्य में नहीं है जिनमें नहीं है मानी तीन आश्रम में, में नहीं हो सकती है क्या है माया माया नाम बहिर् अन्यथा आत्मान प्रकाश्य अन्य कार्यम करो ये माया है अपने को कुछ और बोल देता है कार्यों को और कुछ कर देता है इसी का नाम माया है माया भी है ऐसा बोलते हैं झूठ बोलता क्या क्या करता पता है दिखाना कुछ करना कुछ इसी का नाम है माया गृहस्थाश्रम होता है माया नाम बहिर अन्यथा आत्मान प्रकाश बाहर में अपने को भिन्न प्रकाश प्रकार से प्रकाश करके अन्यथा एवं कार्य करोती अन्यथा कार्य करता कार्य अन्य प्रकार करता है सामाया मिथ्याचार रूपा जो मिथ्याचरूप है माया है कुछ बोलना कुछ करना ये है माया माया इतवा ये दोषा येषु अधिकारी जो माया आदि तीन दोष दिखाया है जिम्म है माया है और ये भी है अंध्रितादि है अंधित है माया है माया इत माया दोषा ये तीन दोष दिखाया है दोषा ये अधिकारी से जिन अधिकारी में ब्रह्मचारी वाहन प्रस्थ भिक्षुष ये अधिकारी होते हैं ये दोष ना हो में ये तीनों दोषों से बच सकते हैं ब्रह्मचारी बच सकता है वाहन प्रस्थ बच सकता है भिक्षु बच सकता है भिक्षु निमित्ता अभाव क्यों निमित्त नहीं है मान ये करने की आवश्यकता नहीं उनको खेलना आदि भी नहीं ब्रह्मचारी आदि खेलते रहे गिरस्थों में होता है खेल करना हंसी मजाक करना सब गिरस्तम की बात है तीनों आश्रम में हंसी मजाक नहीं है खेलना कूदना नहीं है और कुटिल बना भी नहीं भीतर कुछ, कुछ बाहर ऐसा कुटिल बना भी नहीं टेढ़ा बना भी नहीं है झूठ बोलने के प्रसंग भी यहाँ भीतर कुछ बाहर कुछ करना पड़े ऐसा भी नहीं है इत्यादि नज्ञ जिन में ये नहीं है ये, ये तीनों के तीनों जिनमें नहीं है अपने आश्रमों की बात है तब साधन साधना रूपे व तेसाम उनके साधन क्या है जिम्मे भी नहीं है और भी नहीं है माया भी नहीं है उनके साधन के अनुरूप से ही तेसाम असौ जो ब्रह्मलोक उनके लिए वो ब्रह्मलोक जो शुद्ध ब्रह्मलोक है वो मिलेगा स्वर्गलोक नहीं ब्रह्मलोक मिलेगा यदि ऐसा ज्ञान युक्त कर्मताम गति इस प्रकार से गति ऐसा गति ये गति बताई क्या उपासना सहित कर्म वाले के लिए गति बताई ज्ञान वाने उपासना उपासना सहित कर्म वालों का गति है उत्तरायण गति है ब्रह्मलोक जाता है ऐसे लोग ज्ञान तो नहीं है उपासक है कर्म करते हैं उनके लिए ये मार्ग है बताया। ज्ञान युक्त दो की टिप्पणी है ना अच्छा पहले एक भी है क्रीड़ा क्रीड़ा नर्म इत्यादि गृहस्थों में अवश्य भावित है अंध बोलना झूठ बोलना क्यों कंदुक का खेल अनादि रूपा क्रीड़ा जो फुटबॉल आदि बोलते है उसको में खेल क्रीड़ा बोलते हैं और नर्म क्या है में नर्मा कहा था क्या है नर्मा इति भी मजाक आपस में हसी मजाक करना ये होता है नर्म शब्द का दो नंबर की टिप्पणी में कहा ज्ञान युक्त कर्म कर्म अत्र तत्त आश्रम धर्म यहां कर्म कहा आ, अंदरतम नमाया चित्व बोला फिर कर्म बोल रहे हैं ब्रह्मचारी में कर्म नहीं बानुप्रस्थ में कर्म नहीं सन्यासी में कर्म नहीं कर्म तो आश्रम में कर्म बने खाने पीने का व्यवहारिक कर्म कर्म नहीं का कर शास्त्रीय कर्म अग्निहोत्रादि कर्म की बात है वो तो आश्रम में है तो इनमें क्या कर्म होगा भाष्यकार ने लिख दिया कैसा ऐसा ब्रह्म लोक क्या कहा ज्ञानयुक्त कर्म होता हम ज्ञान सही कर्म वाला उपासना सहित कर्म वालों को कर्म क्या होगा तीन आश्रम ये टिप्पणी कार कहते हैं कर्म अत्र यहां पर कर्म शब्द का ये तीन आश्रम का कर्म क्या है तत्त आश्रम धर्म उस आश्रम धर्म का पालन करना ही कर्म है वास्तव में सुहा वाला कर्म नहीं ये ब्रह्मचारी वाहन प्रस्थ भिक्षुकेश भिक्षुकषु ये तीनों आश्रम के लिए तत्त आश्रम धर्म का पालन ही कर्म है वो कर्म कहा नर्म कहा ना कोई विरोध नहीं ऐसा बोलता अच्छा हो गया ना पूरा बस यही रखते हैं आगे फिर अब आगे प्रश्न उठेगा शरीर बन गया और शरीर को धारण करने वाले कितनी देवता है अब हम थोड़ा सूक्ष्म शरीर के भीतर जाएंगे अब स्थूल शरीर के बारे में थे अब आगे सूक्ष्म शरीर के बारे में चलेंगे फिर आगे चलते चलते चलते आत्मा में पहुंचाएंगे इसको क्योंकि बाहर से धीरे धीरे भीतर की तरफ जाना है शरीर की उत्पत्ति आदि की प्रक्रिया बता दी कैसा होता है अब ये द्वितीय प्रश्न में शुरू होगा कि ये शरीर में कितने देवता इसको धारण करते हैं शरीर को धारण करने वाले कितने देवता हैं और इसको प्रकाश करने वाले कौन कौन देवता हैं और इसमें सबसे बड़ा देवता कौन है शरीर में माना आत्मा को छोड़ करके आत्मा की चर्चा इसमें नहीं होगी द्वितीय प्रश्न में वो तो जाकर के द्वितीय प्रश्न में इसमें आत्मा को छोड़ने के बाद में सबसे बड़ा कौन होगा यह भी निर्णय करना है सबसे बड़ा प्राण निकलेगा ध्यान देंगे यहां विचार करेंगे आत्मा तो आई है आत्मा को छोड़कर बाकी विचार करेंगे सबसे बड़ा इसमें प्राण दिखाई देगा या चर्चा करेंगे द्वितीय प्रश्न में और तृतीय प्रश्न में यह होगा कि प्राण की उत्पत्ति कहा से होती है तो उसके उत्तर देंगे उस आत्मा से होती है ऐसा प्राण की उत्पत्ति के बारे में हो। चर्चा हो। चतुर्थ प्रश्न में सुसुक्ति अवस्था की चर्चा होगी सुशुक्ति अवस्था में जीव कहा होता है कैसा होता, होता है क्या होता है क्या पंचम प्रश्न में उपासना संबंधी चर्चा होगी जो आजीवन प्रणब की उपासना करता हो उसकी क्या गति होगी क्या और षष्ठ प्रश्न में सोड़श कला वाला पुरुष की चर्चा होगी आत्मा की चर्चा होगी आज यही हैं समय हो गया आए फिर द्रं कर्णे सृणयाम देवा भद्रं पश्येम्ष्रा स्थिर सुस्तुवा ओं शांति